Oh सहनोपुन सह वी ओम तेजस्विनावीतमस्षाव शांति ही शांति, ही शांति ही। योगदर्शन की 102वीं सौ दोवी कक्षा योगदर्शन के तृतीय पात विभूति पात का सिद्धियों का प्रसंग चल रहा था 38वें सूत्र तक हमने पीछे देखा 38वें सूत्र से ऐसी सिद्धियों का वर्णन प्रारंभ हुआ जो क्रिया से के साथ जुड़ी हुई हैं। इससे पहले की थी वो ज्ञान रूप में थी साक्षात्कार के रूप में थी या क्रिया के रूप में ये सिद्धियां बताई जा रही हैं। तो उसी क्रम में उनचालीसवें सूत्र में भी सिद्धि बताई गई सूत्र है उदान जयात जलपंकंट का दिशु असंग उत्क्रांतिश उदान के जैसे पांच प्राण है प्राण के पांच भेद या तो दस भेद भी करते हैं तो मुख्य जो पांच हैं, तो उसमें उदान भी है एक उस पर जब विजय प्राप्त हो जाती है उदान जयात तो जल पंक कंटक जल यानी पानी पंक यानी कीचड़ और कंटक यानी कांटे आदि या कोई नुकीली चीजें इनसे असंग हो जाता है उनका संग नहीं रहता उसका तो उदान होता है वो ऊपर की तरफ उठा देता है उसको ऊपर उठा दिया तो अब पानी उसको छुएगा नहीं असंग हो जाएगा वो पानी से पानी के ऊपर ऊपर भी चला जाएगा कीचड़ में फंसेगा नहीं ऊपर उठ जाएगा कीचड़ के ऊपर ऊपर चला जाएगा और कांटे आदि जो नुकीली चीजें उससे भी ऊपर उड़ जाएगा ऊपर ऊपर चला जाएगा जैसे कि वायुआन उड़ते हैं ऊपर उड़ जाते हैं जैसे आजकल कारें भी ऐसी आ रही है जो शुरूआत होगी अभी कर रहे हैं कि सड़क पर भी चल सकती है और उड़ करके भी चल सकती है कुछ ऐसी रचना कर देते हैं उसमें सड़क पे चलती है तब तार की तरह आ जाती है वायुयान की है तो उसके खुल जाते हैं थोड़ा उस तरह से आ जाती है तो अब ये जो जैसे ऊपर उठना है ये उदाहरण है ऊपर उठना तो ऊपर उड़ जाते हैं तो वो स्पर्श उसका समाप्त हो जाते हैं इसी तरह से जो बुलेट ट्रेन चलती है वो कई तरह से चलती है उसमें एक तरीका यह है जिसमें कि गाड़ी और नीचे के भाग वो छूते नहीं है एक दूसरे से ऊपर उठते हुए चलते हैं वो चुंबक के आधार पे चलता है मैग्नेट के आधार पे वो इतना फोर्स रहता है मैं वो उसको छूती नहीं है स्टेशन पे आके रुकती है तो मैग्नेट को कम कर दे तो फिर टिक जाती है वहां लेकिन जब चलने लगती है तो जैसे चुंबक में प्रतिकर्षण होता है समान ध्रुव होते हैं तो दूर फेंकेगी ना तो इतना होता है कि वो ऊपर रहती है लेकिन इधर उधर गिरती भी नहीं है वो वहीं पर ही बंदी बंदी चलती है और इतनी तेज गति से जाती हैं इतनी 300, 400, 500 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे कुछ तेज सुना जाता है तो बुलेट ट्रेन कई तरह की होती है कुछ छूकर के भी चलती है अलग अलग तरीके उसमें लेकिन एक ये भी है चुंबक की तरह से वो गाड़ी चलती है तो ऊपर उठ जाती है अब उसका असंग होता है नीचे के भाग से छूती नहीं है वो तो ऐसे कुछ उदान के जय उस योगी का जल पंक, कंटक आदि जो चीजें हैं उनसे असंग हो जाता है अस्पर्श होता है वो ऊपर रह करके चल देता है एक और दूसरी सिद्धि यहां पर कही उत्क्रांति उत्क्रांति उत्क्रांति का मतलब एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाते हैं उस समय शरीर से ऊपर उठते हुए वो शरीर से बाहर निकलता है उत्क्रांति को करता है शरीर को जब छोड़ता है योगी तो वो उस विशेष रूप से जहां जाना है उस तरह से वो चला जाता है उत्क्रांति ठीक है तो बच्चे देखिए समस्त इंद्रिय वृत्ति ही प्राणादि लक्षणा जीवनम प्राणादि लक्षणा समस्त इंद्रिय वृत्ति जीवनम तो प्राण आदि के लक्षण वाली प्राण अपान आदि के अपने अपने लक्षण हैं अपने अपने कार्य हैं समस्त इंद्रियों की वृत्ति इंद्रिय वृत्ति शब्द आया देखिए योगश चित्त वृत्ति निरोध है चित्त की वृत्ति यहां पर इंद्रिय वृत्ति इंद्रियों के व्यापार तो अन्य शरीर शरीर में अन्य बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिनको हम कर्मेन्द्रिय सीधे सीधे नहीं कह सकते जैसे श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं भोजन को निगल रहे हैं कभी उल्टी करनी होती है इत्यादि तो अब इनको कौन सी इंद्रिय से होने वाला कार्य कहेंगे हृदय धड़क रहा है रक्त संचरण हो रहा है भोजन पच रहा है इत्यादि तो यहां पंच प्राणों को लिया जाता है जिनसे शरीर की विभिन्न क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं उनके माध्यम से उनको बताया जाता है कि इस प्राण के द्वारा हो रहा है तो प्राण आदि लक्षण वाले समस्त इंद्रियों की जो वृत्ति है उसे जीवन कहते हैं जीवन तभी चलता है इनके होने पर तस्य क्रिया पंचत उसकी यानी प्राण की पांच प्रकार की क्रियाएं होती है उन पांच प्रकारों की क्रियाओं के आधार पर ही इनके पांच नाम कहे गए हैं तो उसमें पहला का प्राण तो प्राण कहां गति करता है तो मुख नासिका गति आहदय वृत्ति है मुख और नासिका में उसकी गति होती है यहां यहां से शुरू होता है जिसको प्राण कहते हैं ये तो जिस शक्ति के कारण से हम श्वास को अंदर ले लेते हैं बाहर छोड़ देते हैं उस शक्ति का नाम प्राण है ये जो श्वास अंदर आ रहा है जा रहा है इसको भी प्राण नाम से कह दिया जाता है लेकिन जो ये शक्ति है जो इसमें खासतौर से अंदर की तरफ आती है बाहर निकालने का नहीं अंदर जिस शक्ति के कारण से हम ले पाते हैं ये क्रिया हो रही है हमारे शरीर में उस शक्ति का नाम प्राण है और वो कहा तक चलती है आ हृदय वृत्ति हृदय पर्यंत रहती तो हृदय पर्यंत वो लगभग हमारे फेफड़े के भाग तक है यहां तक रहती है यानी पेट नहीं है लिया इन्होंने हृदय तक रहती है उसकी गति ये प्राण है यहां से जो अंदर तक जाती है यहां वो संचारी रहती है यहां वाले कार्य करती है वो ये प्राण वायु दूसरा समान तो समान के लिए कहा समम नयनाथ समान हाँ। समान रूप से ले जाने वाली इसलिए इसको समान कहा समान रूप से ले जाने वाली ये समान रूप से यहां पर चलती है वो कैसी है तो कहा अनाभि वृत्ति ही वो नाभि पर्यंत रहती है अब कहा से प्रारंभ करेंगे तो हृदय से प्रारंभ करेंगे इसको प्राण को नासिका मुख से लेकर हृदय तक कहा तो अब हृदय से लेकर के नाभि के बीच में जो है उसको समान वायु कहते हैं समान प्राण कहते हैं ये, ये अग्नि को बढ़ाता है आयुर्वेद में इसका वर्णन इस ढंग से आता है कि जैसे बाहर अग्नि को बढ़ाने के लिए हम कुछ धोकनी से हवा देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तीव्र हो जाती है समान वायु ठीक नहीं हो यानी बाहर की धोकनी ठीक नहीं हो तो अग्नि ठीक नहीं जल पाती है चूल्हे आदि में भी तो ऐसे हमारे अंदर जो पाचन शक्ति है जिसको जठराग्नि बोल देते हैं अग्नि है उसको तीव्र करने वाली जो शक्ति है उसको समान कहा गया है वो समान प्राण है अब अग्नि वैसी तो जलती नहीं है जो चूल्हे जैसी है वो पाचन विभिन्न श्रावों के माध्यम से होता है रसायनों के माध्यम से होता है एंजाइम्स के माध्यम से होता है रसायनी है तो उनको जो निकालने का काम करती है वो ठीक जगह पे पहुंचे ठीक निकले कब किसको निकलना है कहां अम्ल निकलना है कहा क्षार निकलना है सब अलग अलग होते हैं अलग अलग चीजों के पाचन के लिए कौन सी चीज आइए तो कौन सी कौन सा श्राव निकले कितना निकले ये बहुत कुछ जो तंत्र यहां पर पाचन का चलता है उसको जो नियंत्रित करता है वो समान वायु है और उसमें अगर कमी आ जाए तो हमारा पाचन भी ठीक नहीं होता है तो समम नयनाथ और ये है आना भी वृत्ति भी पर्यंत होता है दूसरा है अपान अपान का कहा अपनयनाथ अपान अप, अप मतलब नीचे की तरफ ले जाने के लिए है ये विपरीत है अंग्रेजी में अप, मतलब तो ऊपर उठना होता है यहां नीचे की तरफ से अपना है ना, जो नीचे की तरफ ले जाती है उसको अपान कहते हैं और इसका व्यवहार होता है आपातल वृत्ति ही पैर तक इसका व्यवहार चलता है तो कहा से लेंगे इसको नाभि से लेंगे नाभि से लेके पैर तक में जो चीजें नीचे निकलती है मलमूत्र आदि नीचे निकलते हैं उस क्रिया को जिसके माध्यम से करते हैं जो इसमें सहयोगी होती है उस प्राण को अपान नाम से कहा जाता है नीचे की तरफ ले जाता है पैर तक भी इन्होंने लिया उसके अंदर और भी कुछ जो पैरों में रखता दी जाता है उसको भी ले सकते हैं इसमें अब है उदान तो उत नयनात उदान उत्त यानी ऊपर नयनाथ ले जाने से ये उदान कहलाता है ऊपर की तरफ ले जाता है ऊपर उठाता है आशीरो वृत्ति ही वो सिर पर्यंत रहता है पर्यंत तो सिर तक बताए लेकिन कहां से है ये यह यहां पर स्पष्ट लिखा नहीं है तो दो दृष्टि से इसका कथन करते हैं एक तो आपादतल वृत्ति कहा गया था अपान को तो पैर से लेकर के सिर तक के जो भी चीजें ऊपर जा रही हैं उन सब को उदान के माध्यम से हम करते हैं उदान प्राण इसमें सहायता करता है अब इसके अंदर हमारा डकार आना भी हो गया उल्टी होना हो गया श्वास को भार फेंकना हो गया और भी जो चीजें ये ऊपर उठ करके आती हैं हमारे बाहर निकलती हैं रक्त भी ऊपर जा रहा है तो उसमें जो सहायक है उसको उडान कहेंगे एक तो पैर से लेके सिर तक और दूसरा इसमें हम कर सकते हैं कि प्राण के लिए इन्होंने कहा था नासिका और मुख की वृत्ति वाला है तब तो उड़ान को नासिका और मुख से ऊपर ऊपर के भाग में मानेंगे ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं लेकिन उसके नीचे भी ऊपर की क्रियाएं होती है जैसे डकार आदि है ये तो यही होती है वो नासिका और मुख से ऊपर नहीं नीचे भी होती है तो उसका भी ग्रहण कर लेना चाहिए उतना इनाथ उदाना आशीरो वृत्ति और व्यापी व्याना इति। व्यान जो होता है वो व्यापक होता है पूरे शरीर में संचरण करता है तो जैसे कि रक्त पूरे शरीर में संचरण करता है सब इधर उधर जाता रहता है सब जगहों पे और भी बहुत सी चीजें इधर उधर पूरे शरीर में आती जाती रहती है वो व्यान के माध्यम से होती है जो शक्ति इसको भेजती है उसको व्यान कहते हैं ये पांचों वायु के भेद माने गए आयुर्वेद में कफ जो हैं तो वात यानी वायु उसके ही पांच भेद हैं और वायु एक तरह से आयुर्वेद में सब क्रियाओं को करने वाला माना गया है वायु तंत्र यंत्र धारा सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक सर्व क्रियाना सब क्रियाओं को करने वाला सब क्रियाओं को प्रेरित करने वाला तो उस ढंग से हम कह सकते हैं हमारा जो तंत्रिका तंत्र है पूरा मस्तिष्क और प्रेरक तंत्रिका तंत्र है जो क्रि... शरीर के अंदर या बाहर जो सारी क्रियाएं हो रही हैं उनको करने को प्रेरित करने वाला जो तंत्र है वो वायु के नाम से कहा जाता है कोई वात रोग हो गए मतलब उस तंत्रिका तंत्र और उनसे संबंधित कोई रोग हो गया है जितनी पीड़ा होती है वो भी वायु के कारण से मानी जाती है वायु के कारण से तो जब पीड़ा होती है तो तंत्रिका तंत्र भी तो वहां पर उत्तेजित होता है उसी में तो संवेदना जाती है तो ऐसे उसके साथ में सामंजस्य किया जाता है तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं जिस तंत्र के माध्यम से हो रही हैं उसके अलग अलग विभाग करके कर दिया कि ये प्राण अपान व्यान उदान समान ये नाम दे दिए गए तो व्यापी व्यान ये पूरे शरीर में रहता है एशाम प्रधानम प्राण इन पांचों में सबसे प्रधान है प्राण ये तो इन्होंने भूमिका के रूप में इन पांच का वर्णन किया अब सूत्र का जो भाग है उसको ले रहे हैं उदान जयात इस उदान वायु के जय से जल पंख कंठ का दिशु असंग इनमें असंग होता है अछुता रह जाता है और उत्क्रांति प्रयाण काले मृत्यु के समय में इसमें उत्क्रांति होती है प्रयाण उसको कहते हैं प्रकर्ष रूप से यान गमन जो है मृत्यु वाला उस समय प्रयाण काले इसमें क्या लिखा हुआ है प्रायण कालेनों दोनों दोनों बोल सकते हैं चलो प्रायण भी कर सकते हैं ताम वशित्व न प्रतिपत्ते इसको ये वश के रूप में प्राप्त कर लेता है उसको वश हो जाता है तो जब चाहता है तब ऊपर जा सकता है और अछूता रहते हुए निकल सकता है उसको दिक्कत नहीं आएगी चला चला जाएगा अब ये जो मृत्यु के समय में प्राण को छोड़ना है अपने शरीर को छोड़ना है आत्मा का जाना है ये जो ये क्रियाएं हैं इसमें महर्षि की जीवनी में भी कुछ उस तरह का आता है कि वो आबू के जो तो योगी थे जिनके पास वो सीखने गए वो प्राणों को ऊपर कैसे निकालते हैं वो सीखने के लिए वहां गए थे आबू में और उनका काफी प्रशंसा से नाम लेते हैं उनसे मैंने योग की कई क्रियाएं सीखी गिरी और पुरी करके जो दो थे साधु थे कोई योगाभ्यासी साधु थे उनसे स्वामी जी ने सीखा था और महर्षि के भाष्य में भी भाष्य क्या सत्यात प्रकाश में सत्याग प्रकाश के तेरव समुलास में एक छोटी एक सी पंक्ति आती है कि समाधि चढ़ा के प्राण छोड़ना समाधि चढ़ा के प्राण छोड़ना प्राण छोड़ना मतलब मृत्यु का वाला ये प्राण छोड़ना नहीं श्वास वाला नहीं है ये समाधि को चढ़ा के मतलब समाधि लगा करके और प्राण को छोड़ना यानी अपने शरीर में से आत्मा को निकाल देना ये भी योगियों के लिए कहा जाता है कि वो जब मृत्यु उनको होती है तो विशेष रूप से उसी तरह से वो मृत्यु करते हैं आत्मा उधर से ही निकल करके जाती है फिर और वो अपनी मृत्यु को छोड़ के अपने शरीर को छोड़ के चले जाते हैं और स्वामी दयानंद जी की मृत्यु का भी जिस तरह का कथानक मिलता है वो ऐसा ही मिलता है वो अपने आप यानी स्वभावता जैसा जाते हैं वैसा नहीं लग रहा है उन्होंने सब कुछ पूछा करा और कहा कि अच्छा बस अब अंतिम वक्तव्य दे कर के और शरीर छोड़ के चले गए तो वो समाधि लगा करके और अपने प्राण को आत्मा को शरीर से निकाल दिया वो इतनी कुछ सामर्थ्य रहती है योगी की तो प्राण समाधि लगा के प्राण छोड़ना ये जो इस तरह का भी स्वामी जी का वर्णन है तो ये जो उत्क्रांति है कि मृत्यु हम कैसे प्राप्त करें और मृत्यु से इस शरीर को छोड़ के चले जाए एक तो व्यक्ति होता है कि वो तड़पता रहता है वो शरीर से जा ही नहीं सकता निकल ही नहीं सकता या तो कोई उसकी है। उसको आजकल जैसे आ, अपना अधिकार मानते हैं कि भाई आत्महत्या का कि मैं आत्महत्या कर सकू इसपे भी विवाद चलता है कि स्वेच्छा मृत्यु की बात है स्वेच्छा मृत्यु आत्महत्या नहीं कहते उसको स्वेच्छा मृत्यु बोलते हैं स्वेच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए और कई चिकित्सक जब रोगी की हालत ऐसी देखते हैं तो उनको वो रोगी कहता है तो उसको ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं औषधि दे देते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो कई चिकित्सक इसमें कोई दोष भी नहीं मानते बोले परेशान होगा दुखी होगा ये खुद चाह रहा है कि शरीर चला जाए तो शांति से इसको मृत्यु प्राप्त हो उसके लिए वो ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं बस उसी में नींद में जाता है और वहीं की वहीं चला जाता है कोई कष्ट नहीं होता है ऐसे कई चिकित्सक जात भी होते हैं और फिर सरकार के नियम के विपरीत होने से उनको दंड भी दिया जाता है पर वो पक्ष एक विवाद चलता है कि इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए या नहीं तो योगी भी जब उसे ये लगे कि शरीर अब उपयोगी नहीं रहा साधना के लिए उपयोगी नहीं रहा तो वो इसको छोड़ करके कभी चला जाता है कुछ उस तरह के संकेत ये हैं है। कि वो छोड़ के चला जाएगा तो छोड़ के चला जाए तो आप और हम तो ऐसे नहीं मर सकते हम तो आत्महत्या करेंगे अगर मरेंगे तो कुछ भी करेंगे लेकिन योगी बिना उसके भी शरीर छोड़ करके जा सकता है ये एक शक्ति सामर्थ्य है उसका ये संकेत हम ले सकते हैं कि उड़ान का जय कर लेता है वो और उसे उत्क्रांति शरीर को छोड़ के वो जब चाहे तब चला जाता है तो ताम वशित्व न प्रतिपद्ध वो अपने वश के रूप में रख लेता है कि अब मेरे को छोड़ना है तो छोड़ के चला जाए आगे ईश्वर की न्याय व्यवस्था से जैसा भी जन्म मिलेगा अभी ये इस तरह से छोड़ करके चला जाता है और ये जो सारी सिद्धियां हैं वैसे सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है कि योग सिद्धयोपि औषधादि सिद्धिवत नापल अपनी औषधि आदि से जो सिद्धियां होती हैं उनकी तरह से योग की सिद्धियों का भी अपलाप या खंडन नहीं किया जा सकता वो खंडन करने योग्य नहीं है अर्थात वो भी होती हैं ये सांख्य में एक सूत्र आता है जैसे यहां आगे कहेंगे चौथे पात के प्रारंभ में जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सीता औषधि जन्य भी सिद्धियां होती हैं तो औषधि जन् जन्य सिद्धियां तो दिखाई दे जाती हैं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं तो उस पर हमें संशय नहीं होता है तो उसका उदाहरण देते हुए संख्यकार ने कहा कि जैसे औषधिजन्य सिद्धियां का हम खंडन नहीं करते अपलाप नहीं करते ऐसे योग जन्य सिद्धियों का भी अपलाप नहीं करना चाहिए खंडन नहीं करना चाहिए ये बात है तो अब हम सीधे सीधे इसको स्वीकार भले ही ना कर पाए लेकिन यहां लिखा है और क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो बहुत परोक्ष बातें हैं पर फिर भी उत्क्रांति वाली बात और ये असंग वाली बात भी होती तो ये उदान के बारे में एक कहा अब पंच प्राणों में एक अगला और प्राण है एक और प्राण को लेकर यह कह रहे हैं समान प्राण चालीसवां सूत्र समान जयात ज्वलनम समान प्राण के या समान वायु के जीत लेने पर जलनम जलन ये एक सिद्धि की प्राप्ति होती है देखिए जित समान जिसने समान को जीत लिया है ऐसा वो योगी तेजस से उपमानम तीव्वा तेज को प्रदीप्त करके ज्वलि जला देता है या प्रदीप्त हो जाता है अब इसको कई तरह से लोग व्याख्या करते हैं कुछ कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने को खुद को जला ले ऐसे वो अपने को भस्म कर सकता है जला सकता है स्वयं जैसे कई बार बिजली बहुत भारी हो तेज हो तो शरीर एकदम से राख बन जाता है एकदम जल जाता है या तो बिजली गिर जाती है उसके लिए भी कई जने कहते हैं तो ऐसे वो चाहता है तो अपने शरीर को जला सकता है और दूसरा इसका अर्थ किया जाता है कि वो अपने शरीर को तेजस्वी बना लेता है चुलाती मतलब तेजस्वी बना लेता है समान अच्छा रहेगा जीत लिया तो पाचन अच्छा होगा पाचन अच्छा होगा तो शोषण और शोषण अच्छा होगा और पोषण अच्छा मिलेगा तो शरीर अच्छा लगेगा और तेजस्वी प्रदीप्त हो जाएगा इस रूप में भी ज्वलन इसका अर्थ किया जाता है तो यहां दो प्राणों का उल्लेख किया गया एक उदान और एक समान ठीक है तो इसके आधार पर कोई ऐसा तर्क करने लगे ये पांच प्राणों को नहीं मानते थे वैसे तो व्यास भाषा में कह दिया है लेकिन सूत्रकार की दृष्टि से कोई करने लगे या तो दो ही प्राणों का लिखा है इन्होंने पांचों का थोड़ा लिखा है इसलिए प्रमाणिक नहीं है दो का ही कथन किया गया है जैसे कि कई जन ऐसे भी कर देते हैं कि इसमें आठ चक्रों का वर्णन नहीं है तो नहीं है आठ चक्रों का वही नाभी चक्र तो लिखा हुआ है कंठकूप तो लिखा हुआ है और कूर्मनाडी तो लिखा हुआ है मूर्ध ज्योतिषी तो लिखा हुआ है और हृदय चित्त संवित हृदय तो लिखा हुआ है इनमें से कुछ तो जो के तो उन्हीं केंद्रों वाले गिन करके आ जाते हैं तो या तो बिल्कुल ही नहीं होता और उन्होंने मान लो सबका वर्णन नहीं किया कुछ का किया तो उससे इतने मात्र से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि भाई यहां पर कुछ भी नहीं कुछ तो संकेत मिल ही रहा है हमें जैसे प्राणों का कुछ संकेत मिला अभी ये प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई अन्य प्राणों के जय होने पर क्या होगा या तो दो ही प्राणों का लिखा है उन्होंने जो लिखा है जो लिखा है अन्यों से भी कुछ होता होगा उन्होंने तो यहाँ नहीं लिखा लेकिन परिकल्पना हम कर सकते हैं कि उसमें भी कुछ होता होगा लेकिन उन्होंने दो प्राणों का ही लिखा है और ये भी संभावना है कि दो ही प्राणों के जय करने पर ये चीजें आती हो बाकी प्राणों से संबंधित ना हो इसमें तो हम कुछ निश्चय पूर्वक कह नहीं सकते इन्होंने दो का ही लिखा है आगे देखिए और सिद्धि में इकतालीसवां सूत्र है श्रोत्राकाशयो शो, संबंध संयम दिव्यम श्रोत्र दिव्य श्रोत्र की बात आई है पीछे भी आई थी दिव्य शब्द श्रवण श्रावण जो है वो भी है तो यहां पर दिव्य श्रोत्र की बात आ रही है तब होगा श्रोत्राकाशयो संबंध संयम श्रोत्र यानी कान श्रोत्रेन्द्रिय और आकाश इनके संबंध में संयम करने से इनका अपना विशेष संबंध है श्रोत्र और आकाश का एक आकाश के बिना श्रोत्र नहीं रह सकता शब्द नहीं रह सकता अभी भाषा में बताएंगे इनके बीच में जो संबंध है उस संबंध पे संयम करने से दिव्य श्रोत्र की उपलब्धि हो जाती है दिव्य श्रोत्र का मतलब होगा कि जो सामान्यतया हमें सुनाई देता है उससे भी अधिक वो सुन सके यानी सूक्ष्म शब्द को भी सुन लें व्यवहित शब्दों को भी सुन लें कृष्ट शब्दों को भी सुन लें दूर के शब्दों को भी सुन लें इत्यादि अथवा हम एक समय में एक को ही सुन पाते हैं सामान्य रूप से एक व्यक्ति बोल रहा है तो हम एक ही सुन पाते हैं कोई कोई है कि भाई दोनों बोलते हैं तो बोले ठीक है दोनों जने बोलो कई बार अष्टाध्यायी सुनते हैं अध्यापक लोग बोले ठीक है सुनाओ तो एक वो भी सुना रहा है वो भी सुना रहा है दोनों अलग अलग जगह अपनी सुना रहे हैं और अध्यापक एक ही सुन रहा है उनको तो तो कई बार समय कम होता है काम हाँ का। फिर दशावधानी शतावधानी का भी एक प्रसंग आता रहता है कि एक साथ दस व्यक्ति जो बोलते है वो दसों के दसों को सुन लेता है तो कोई शतावधानी मतलब सौ जने एक साथ बोल रहे हो उनको भी सुन लेता है बता देगा किसने क्या क्या कहा है और ये भी बहुत विशेष बात होगी दो को सुनना भी मुश्किल होता है और दस भी बहुत हो जाते हैं दस जने बोले और सबके लिए बता दे इसने ये कहा इसने ये कहा इसने कहा एक ही समय में तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये एक तरह से दिव्य श्रोत्र हुआ दिव्यम श्रोतम तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट का ज्ञान अथवा एक साथ अनेकों का ज्ञान होना इस तरह सामान्य से अतिरिक्त क्षमता का आ जाना ये दिव्य स्रोत्र हो गया ऐसा कुछ होना चाहिए तो श्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है देखिए सर्व सर्वस्त्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्व शब्दा नाम चे। जितने भी कान हैं, उनकी प्रतिष्ठा यानी उनका आश्रय क्या है आकाश और जितने भी शब्द हैं, उनका आश्रय कौन है आकाश ओके आकाश शब्द गुण वाला शब्द गुण उसका है शब्द का वो आश्रय होता है तो सबका आश्रय है और सब श्रोतों का भी क्योंकि तो जो सुनाई देता है हमें उसमें भी अवकाश चाहिए आकाश से ही ये बनेगा आकाश नहीं होगा तो नहीं बन पाता है ये मान करके यथोक्तम जैसा कि कहा है पंशिकाचार्य का वचन माना जाता है तुल्य देश श्रवणा एक देश श्रुतित्व सर्वेशा भवती थी एक ही देश में सुनने वालों का तुल्य देश श्रवणा तुल्य देश समान देश के अंदर जो श्रवण है श्रोत है उनका एक देश श्रुतित्व एक ही जैसा समान उनका श्रवण होता है एक स्थान पर कई जने होते हैं एक जना बोलता है सबको सुनाई दे जाता है वहां पर आकाशस्य लिंगम ये आकाश का चिन्ह है इससे हमें पता लगता है कि यहां पर आकाश है शब्द सुनाई दे रहा है इसका मतलब यहां आकाश है अनावरणम च उत्तम और आकाश कैसा है आवरण से रहित है उसको कोई आवरित नहीं कर सकता वो खुद किसी को आवरित नहीं करता है आवरण नहीं देता और उसको कोई आवरित नहीं कर सकता है इन दोनों ढंगों से इसको लेते हैं अनावरणम च उत्तम तथा अमूर्तस्य अनावरण दर्शनात्भुत्व विभुत्वमपि और ये आकाश अमूर्त होता है और उसका आवरण नहीं देखा जाता उसकी कोई सीमा नहीं देखी जाती इसलिए विभुत्वम अपनी उसका विभुत्व भी स्वीकार किया जाता है यानी सर्वव्यापक माना जाता है ये ईश्वर की तुलना में नहीं होगा लेकिन वैसे विभु व्यापक माना जाएगा तो विभुत्वम अपनी प्रख्यातम आकाश आकाश का विभुत्व भी प्रसिद्ध है आगे शब्द ग्रहणानुमितम श्रोत्र श्रोत्र का पता कैसे लगता है शब्द के ग्रहण से जो अनुमित होता है जाना जाता है उसे श्रोत्र कहते हैं कि यहां श्रोत इसको श्रोत्र है या नहीं है इसका कान ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो कैसे पता लगता है हमारे को कि हमने जो शब्द बोला उसको अगर पता देख लेता है जान लेता है बता देता है तो हमें अनुमान हो जाता है कि इसका कान ठीक काम कर रहा है तो शब्द के ग्रहण से श्रोत्र का अनुमान हो जाता है कैसे उसको और बोलने हैं बधिरा बधिर एक शब्द घृणाती अपरो न घृणाती इति बहरे और न बहरे में से बहरा है वो तो शब्द को ग्रहण नहीं करता है और अबधिर है जो वो शब्द को ग्रहण कर लेता है इससे पता लगता है कि श्रोत्र के द्वारा श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है तस्मा श्रोत्र शब्द विषय श्रोत ही एक इंद्रिय है जो शब्द विषय वाली है शब्द का विषय उसी का ही है तो उसी अब इतना वर्णन करके सूत्र की बात को कह रहे हैं श्रोत्राकाशय संबंधे कृत संयम से योगिना श्रोत और आकाश का जो परस्पर संबंध है उसमें संयम करने वाले योगी को दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते दिव्य श्रोत प्रवृत्त हो जाता है दिव्य स्रोत आ जाता है विशेष शक्तियां कांड से संबंधित उसको उत्पन्न हो जाती है अब यहां पर श्रोत्र का कहा गया केवल एक इंद्रिय का बाकी इंद्रियों का नहीं कहा गया बाकी का भी तो कह सकते थे दिव्य नेत्र दिव्य गंध दिव्य नासिका दिव्य रसना, दिव्य त्वचा तो टीकाकार कहते हैं कि इसको भी समझ लेना चाहिए उसको भी मान लेना चाहिए तो वायु और त्वचा त्वचा को त्वचा में वायु का स्थान विशेष आयुर्वेद में भी माना गया है इसलिए बादशामक तेल का प्रयोग त्वचा में किया जाता है मालिश तेल से करते हैं तो त्वचा और स्पर्श इनके संबंध में संयम करने से नहीं त्वचा और वायु त्वचा और वायु इनके संबंध में संयम करने से दिव्य स्रोत्र हो जाए दिव्य स्पर्श हो जाएगा दिव्य त्वक हो जाएगी इसी तरह से बाकी चीजों में भी लगा लेंगे कि तेज जो है वो नेत्र से संबंधित माना जाता है उसको तेजस मानते हैं नेत्र को तो अग्नि और नेत्र इनके संबंध में संयम करने से दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाएगी सूर्य में नहीं अग्नि अग्नि भी सूर्य का प्रतीक ही है उसी का ही रूप है एक तरह छोटा सा रूप है उसका रसना का तो जिव्वा और जल इनके संबंध में संयम करने से दिव्य रसना प्राप्ति हो जाती है और ऐसे गंध का है पृथ्वी और नासिका यानी घृणेन्द्रियन इनके संबंध में संयम करने से दिव्य ग्रहण घृणेन्द्रिय की प्राप्ति हो जाती है इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं यहां तो एक ही का लिखा है सूत्रों काया का संबंध संयमात लघुतुल समापत्तेश्च समापत्श सिद्धि है आकाश की आकाश में उड़ करके चले जाना पीछे जो उदान जैसे कहा था वो उत्क्रांति केवल कही गई थी थोड़ा सा ऊपर उठा था अब एक तरह से कह सकते हैं उसको आकाशगमन भी कि ऊपर उड़ गया लेकिन ऐसे नहीं ये आकाश तो ऊपर अच्छी तरह से जो जाते हैं ना ऐसे आकाश गमन है ऊपर की तरफ ऐसा आकाश गमन होगा कैसे बोले काया काशयो संबंध संयम काया कहते हैं शरीर को काय और आकाश तो आकाश ही महाभूत जो है इन दोनों के संबंध में संयम करने से और लघु तुल समापत्ति लघु मतलब हल्की छोटी तुल मतलब तो रुई के रेशे जो होते हैं तुली का बोलते हैं रुई के जो पत्ते पतले रेशे होते हैं उनमें समापत्ति करने से समापत्ति का वही मतलब है तत्त तदन जनता उसी पर एकाग्र हो जाना दूसरे ढंग से हम कहते हैं कि समाधि कर लेना वहां पर या ध्यान समाधि संयम कर लेना उसकी समापत्ति से आकाश गमनम आकाश में गमन हो जाता है यानी आकाश गमन के लिए दो उपाय बताए यहाँ पर दो तरह से एक तो है काय और आकाश में संयम करने से संबंध में संयम करने से और दूसरा लघु की समापत्ति करने से ये विकल्प है दोनों साथ साथ समुच्चय नहीं है कि दोनों होंगे तभी होगा या तो वो या वो किसी से भी करेंगे तो आकाश गमन की प्राप्ति होगी भाष्य यत्र कायस्तत्र तत्र आकाशम जहां शरीर है वहां पर आकाश भी होता है तस् अवकाश दाना कायस से तेना और आकाश अवकाश देता है हमें स्थान देता है तो उसका शरीर के साथ में संबंध होता ही है तेना संबंध है प्राप्ति संबंध कोई खोला इन्होंने प्राप्ति होती है संयोग होता है अल्पविराम विराम तयम जो जिसने वहां पर संयम किया है कर लिया है ऐसा और जित्वा संबंधम उस संबंध को उसने जीत भी लिया है उसका लघुशु तुलादीशु अपरमाणुभ्य समापत्ति वो लघु में छोटी छोटी चीजों में वो कौन सी है तो उदाहरण दे रहे तुलादीशु के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वहां से लेकर के अपरमाणु परमाणु पर्यत परमाणु छोटे छोटे होते हैं उन तक समापत्ति लब समापत्ति को प्राप्त करके जित संबंध हो लघुवती उनके संबंध को जान करके उसके संबंध को जीतने लेने के बाद में वो लघु हो जाता है हल्का हो जाता है और हल्की चीज तो आकाश में उड़ी जाती है अब उस पर वो नियम काम नहीं करते गुरुत्वाकर्षण के भारीपन तो रहेगा नहीं हल्का होगा तो उड़ जाएगा ऐसे इसमें आयुर्वेद में भी सिद्धि आती है आकाश वाली गुटिकाएं बनाई जाती हैं पारे की पारत की सिद्धियां हैं पारे की सिद्धियों में से तो वो उसको जो बना लेता है खेचरी कहते हैं उसको खे माने आकाश में चरण करने वाली तो उसको वो गुटिका हाथ में पकड़ ली या मुंह में रख ली तो वो उड़ता व चला जाता है आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है आचार्य निरंजन जी जो अभी अनुसंधान कर रहे थे अभी भी वृंदावन गुरुकुल में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं फरीदाबाद में रह रहे हैं अभी तो यहाँ तिलोरा के अंदर जो करते थे वो इसी पारे के ऊपर काम कर रहे थे सर पारे के सोलह संस्कार और शास्त्रों में उसको आकाश गमन की सिद्धि लिखी हुई थी तो उन्होंने अमेरिका से वायुयान में एरोनॉटिक्स के अंदर पीएचडी की हुई थी वैसे आईआईटी से किए हुए थे वो और फिर वहां भी अमेरिका में उन्होंने एरोनोटिक्स में पीएचडी कर रखी थी यानी वायुयान वाला ही उनका विषय था आधुनिक और फिर छोड़ करके आए सारा व्याकरण पढ़ा दर्शन पढ़े बनारस में भी रहे ऐसे तिलोरा में रह के शतपथ ब्राह्मण भी पढ़ा और आयुर्वेद भी पढ़ा ये सब कई साल लगाए उन्होंने उस फिर उनका वही विषय था वहां का था वायुयान का और इधर पारे का भी था ताकि पारे के द्वारा मैं इस सिद्धि को करूँगा वर्षों यहाँ पर लगे हुए हैं यहां भी काम करते रहे अभी वहां लगे हुए हैं कोशिश कर रहे हैं ऐसा कि भाई कुछ हो जाए शास्त्रों में तो लिखा हुआ है तो वो इसी बार बार वो ही बोलते थे वो कि पारे से कुछ ऐसा होगा कि वो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसको वो बराबर कर देगा यानी विपरीत भी जा सकता है बराबर कर देगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो हम नहीं उड़ पाते हैं वायुयान क्यों नहीं उड़ पाता है तो जब कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं हवा आदि के द्वारा बल के द्वारा तो उसका प्रतिरोध करना पड़ता है और ये जो जितने रॉकेट छोड़े जाते हैं उपग्रह के लिए वो भी तो ऐसे ही अग्नि जलती है इतना छोड़ते हैं तो वो पीछे उधर छोड़ते हैं तो आगे निकलता हुआ चला जाता है सारा क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है बल के ऊपर तो गुरुत्वाकर्षण को से अधिक बल जब लगता है तो इससे छोड़ करके वो पृथ्वी को छोड़ के पृथ्वी की सीमा से बाहर चले जाते हैं उसकी अपना पूरा विज्ञान है सिद्धांत है तो पारे के द्वारा कुछ ऐसा हो जाए कि गुरुत्वाकर्षण काम ना करें तो है तो नियम ही नियम के अनुरूप ही कुछ उसका काट या उसका कोई प्रतिबल लग रहा है जिसके कारण से ये सारी चीजें हो सकती हैं तो उसी आशा से लगे हुए हैं ये सिद्धियों के अंदर भी उसी तरह की बात आती है तो आकाश में वो ये हल्का हो जाता है तो कई जने पतले दुबले होते हैं ना तो बोले एक फूक मारूंगा कि उड़ जाएगा <laughs> जैसे कि बाल को उड़ा दो फूक मार के तो ऐसे बोले कि मेरे सामने तो तू ऐसा है जैसे कि फूक मारू और उड़ जाएगा तू अभी तेरे लिए तो मेरी फूक ही काफी है ऐसा तो ये लघु हो जाता है लघु हो जाता है तो आकाश में चला देता और लघुत्वाच्य जले पादाभ्याम भी और हल्का होने से पानी में पैरों से वो बिहरण कर लेता है पैरों से चल लेता है हम तो भारी है तो भारी हैं तो चलते हैं तो पानी में डूब जाते अब पानी के ऊपर आपने वो कीड़ों को चलते हुए देखा होगा ना पतले पतले पैर वाले लंबे लंबे वो तालाब में और उसमें वो पानी के ऊपर चलते चले जाते हैं दौड़ते हैं पानी डूबते नहीं है उनके पैर क्योंकि जल का भी अपना तल तनाव होता है सर्फेस टेंशन होती है खिंचाव होता है कि हर चीज अंदर नहीं जाती है उसमें छोटा सा तिनका डालो तो वो ऊपर ऊपर ही रहता है अंदर नहीं जाएगा डूबेगा नहीं कई जने सुई को भी तो तैरा देते हैं ना पानी के ऊपर तल तनाव से ऊपर का गीला नहीं करते ऊपर ऐसा रख देते हैं उसको धीरे से बिल्कुल सीधा सा कि उस सुई पानी के ऊपर यू रहती है ये सारा इसी बल के है और इस सब के आधार पर इतने बड़े बड़े जहाज भी तो पानी में चलते हैं, हम डूब जाते जहाज इतना भारी जिसमें इतने कंटेनर इतने और इतने ट्रक और टैंक और हवाई जहाज और सारे के सारे कितने कितने चलते हैं वो चलता रहता है तो विशेष विज्ञान है अब हम सामान्य बुद्धि से सोचें कि भाई हमारा 50-100 किलो का शरीर है वही डूब जाता है तो ये क्विंटल के जहाज कैसे चलते होंगे बोले सृष्टिक्रम के विपरीत बोल रहे विपरीत बोल रहे हो भाई जब छोटी चीज ही डूब जाती है तो बड़ी चीज कैसे नहीं डूबेगी तो लेकिन वहां कुछ नियम काम करने लगते हैं अलग काम करने लगते हैं। तो उस दृष्टि से हम सोचेंगे तो आज दूरदर्शन है आज मोबाइल है इस सबको कोई पहले कहता तो जब ये नहीं देखे होते तो बोले ऐसा कोई हो सकता है कि वहां से बोले और यहां सुनाई दे जाए असंभव है ये आज संभव है हम भले ही उसको पूरा समझ पाते हो नहीं समझ पाते कि कैसे कर रहा है लेकिन हो रहा है अविश्वास तो नहीं कर सकते ना विज्ञान तो रहे कुछ विज्ञान होता है तब होता है यूं ही नहीं हो जो ये भी सृष्टिक्रम के अनुकूल ही तो हो रहा है आप जो मोबाइल में चल रहा है ये सारा ये सृष्टिक्रम के विपरीत होना है लेकिन हम पहले सृष्टिक्रम को नहीं जानते हैं तो हम प्रयोग नहीं कर सकते और वो हमें गलत लगता है सृष्टिक्रम क्या क्या है हम कोई ये दावा करता हो कि मैंने सृष्टिक्रम सारा जान लिया है वो तो कह सकता है लेकिन अभी हमा हमारा हमारा ज्ञान ही कितना सा है हमने क्रम को जाना ही कितना है जितना हमने जाना है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं ठीक है भाई हमारे को अभी समझ में नहीं आ रहा है हमारे ज्ञान के अनुसार तो ये नहीं पता है लेकिन सृष्टि इतनी व्यापक है सृष्टि के नियम इतने विचित्र विचित्र हैं अभी वो आंख बंद करके भी तो पढ़ लेते हैं वैसे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आंख बंद करके पढ़ेंगे लेकिन वो शिविर भी हो गया आजकल वो करवाते भी हैं पतंजलि में शिविर हो गया हमने प्रत्यक्ष देख लिया बच्चे ऐसा करते हैं और राणा जी की पुत्री थी वो दर्शन योग महाविद्यालय में भी ले गए उसको उसने पढ़ भी दिया वहां पर सामने भी बता दिया आंख बंद करके पट्टी लगा करके और जादूगर तो कई जने करते ही थे पहले आंख बंद करके और लोहे लगा करके ऐसा कई जादूगर करते थे और एक उदयपुर में मैं था तब भी वहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया था ताकि आप आंखे बंद करो सबके सामने और लोग थे एक सिनेमाघर के सामने चौराहे पे चेतक चने माओ लोग खड़े थे जनता तख्त पे ऊपर थे और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आंखें बंद की उनकी तो पट्टी लगाई और वो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो संयोग से मैं भी एक जगह खड़ा था वो निकल रहे थे कई चक्कर लगाए थे उन्होंने बांधते हुए भी देखा था और एक दिन निकल रहे थे मैं संयोग से किनारे पे खड़ा मैंने यूं हाथ किया तो उन्हें उत्तर दिया यू हाथ और कितने होते हैं जो सड़क पे जाते हैं कितनी भीड़ हो हाईवे पे जाते हैं और घाटियों में भी आते हैं जाते हैं जैसे हम आंख खोलते हुए जाते हैं ना इधर उधर बचते हैं बगल से निकलते हैं ब्रेक लगाते हैं सब कुछ वैसा करते हैं तो यूं देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये तो असंभव है सृष्टि क्रम के विपरीत है लेकिन देखा जाता है और ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो ही गया है इन बच्चों का आंख बंद करके पढ़ लेते हैं तो अंदर ऐसी ग्रंथी है जो तीसरा नेत्र है उससे भी देखा जा सकता है हम अभी इन दो से देख रहे हैं अब यूं आश्चर्य करने लगे जिसके दो आंखें भी नहीं हो और वो कहे कि भई हम तो सब देख लेते हैं रंग रूप और ये सब चीजें हम देखते हैं तो आश्चर्यजनक नहीं है कि हम ये देख लेते हैं इन आंखों से आश्चर्य नहीं है क्या ये कोई तो स्वीकार करेगा जिसके नेत्र नहीं है कि भई कैसे देख लेते हो आप मेरे को तो अंधेरा ही अंधेरा देखता है आप कैसे देख लेते हो उसको विश्वास नहीं होगा ये आश्चर्य ऐसे ही है तीसरा नेत्र भी है उसकी परंपरा हमारे यहां पहले से चल रही है तो ये तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो हम पूरा नहीं जानते इसलिए हम कई बार ऐसा बोल देते हैं भाई लेकिन थोड़ा उसमें अवकाश रखते हुए बोले तो ठीक है क्या पता क्या होता हुँ? अभी के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है इतना कथन ठीक है लेकिन हम हमेशा के लिए बोलते हैं वो तो, तो सर्वज्ज ही बोल सकता है नहीं तो बहुत कठिन है इन चीजों के बारे में बोलना कैसे कैसे क्या अद्भुत चीजें हो जाती हैं तो ये जल के ऊपर चल देता है और क्या करता है तथस्तूर तथस तंतु मात्रे विहृत्य रश्मिशु विहरति। तो तूर्ण नाभ मतलब कहते हैं मकड़ी को ऊर्ण नाभी मतलब ऊन के जैसा वो रेशे होते हैं वो उसकी नाभि में होते हैं यानी वो निकालती रहती है मुख से निकालती है छोड़ती रहती है जहां से भी निकालती है उसके तंतु मात्र में भी विहरण करके यानी मकड़ी का जाला हो उस पर भी वो चल सकता है जैसे हम रस्सी पे चल लेते हैं कोई जो भी चलते हैं रस्सी का आधार बना करके ऐसे मकड़ी का जो एक तार होता है ना उस पर भी जा सकता है मकड़ी तो चली लेती है ना उसपे ये भी चल लेता है इतना हल्का हो जाता है कि मकड़ी का जाला भी वैसे वैज्ञानिक कहते हैं मकड़ी का जाला इतना मजबूत होता है मकड़ी का तार कि लोहे के जो रस्से होते हैं ना रस्से जूठ के नहीं लोहे के जो रस्से होते हैं उससे भी अधिक मजबूत होता है ये कैसे मजबूत होता है यदि लोहे के रस्से जितना मोटा इसको भी बना दिया जाए ना तो लोहे के रस्से से भी अधिक मजबूत होता है यह लेकिन यह होता है इतना पतला इसलिए हमें लगता है कि कुछ भी बल नहीं है इसमें लोहे के रस्से जितना अपना भार उठा लेते हैं जितना उसकी मात्रा है उसके अनुसार ये कम पतला बहुत कम होता हुआ पतला होता हुआ भी अपेक्षा से अधिक भार को सहन कर लेता है इतना मजबूत है यह हमें नहीं लगेगा कुछ भी लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी रचना इतनी मजबूत है अब मकड़ी बना देती है मकड़ी इतनी कोमल सी होती है लेकिन वो इतनी मजबूत रेशियो को बना देती है उसके लिए तो है पर हमारे लिए तो ठीक है हम चल नहीं सकते हमें तो असंभव ही लगता है लेकिन ये उसके ऊपर बिहरण करता है ये बात लिखी है ऐसी हवा में नहीं अभी पहले उसके ऊपर चलता है और फिर करके रश्मि शु रश्मियों पर भी चल लेता है रश्मियां मतलब सूर्य की रश्मियां जो आती है ना प्रकाश की और भी सूक्ष्म चीज हो गई ना मकड़ी से भी मकड़ी के जालों से भी उन रश्मियों में भी वो विहरण कर लेता है चल लेता है और जब ऐसा हो जाता है उसके बाद में तत् यथेष्टम आकाश गतिरस्य से भवती तब यथेष्ट आकाश की उसकी गति हो जाती है अब प्रकाश और किरण तो सब जगह है ही उनके माध्यम से चला जाता है किरणों के माध्यम से चला जाता है और बाद में चाहे किरणों को भी छोड़ देता है तो उसके माध्यम से भी चला जाता है तो ये सब हमारे को बड़ा विचित्र लगता है ना हुँ? तो देखिए स्वामी जी का भी प्रमाण देखते हैं यजुर्वेद के पैतीसवें अध्याय का दूसरा और तीसरा मंत्र तो उसमें मैं महर्षि लिखते हैं भावार्थ बोलता हूं हे जीवों जो जगदीश्वर तुम्हारे लिए सुख चाहता है और किरणों के द्वारा लोक लोकांतरों को पहुंचाता है वही तुम लोगों को न्यायकारी मानना चाहिए यानी किरणों के द्वारा वो लोकलोकांतरों में पहुंचा रहा है तो एक लोकलोकांतर इधर या आकाश इधर उधर जाना किरणों के माध्यम से पहुंचा रहा है ये कथन आया और उधर उन्चालीसवें अध्याय में भी जो 12 दिन जाता है कभी यहां यहां यहां तो उसमें भी गति है सूर्य और ये सब तो जाता तो है आत्मा जाता है कैसे ये किरणों के द्वारा और इसमें देखो तीसरे मंत्र में फिर क्या लिखते हैं महर्षि जी? जब जीव शरीरों को छोड़ के विद्युत सूर्य के प्रकाश और वायु आदि को प्राप्त होकर जाते हैं ये वही वो, वो बारह चीजें हैं उनमें से कुछ का संकेत किया और गर्भ में प्रवेश करते हैं तब किरण उनको छोड़ देती है किरण इनको लेके जाती है और फिर उनको किरण छोड़ देती है आत्मा की ताकत से नहीं किरण जड़ है चेतन है जड़ है लेकिन जाती है अभी किरण के माध्यम से कहें मन के माध्यम से कहें आत्मा तो निष्क्रिय है किरण के माध्यम से जाती है और जब वो गर्भ में प्रवेश करते हैं तो किरण उनको छोड़ देती है इन इन पाश्य को कैसे जुटलाएंगे हम तो गमन ऐसे कोई आत्मा जा रही है आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी है उसका और उसमें किरण कुछ सहायता कर रही है अब ये क्या विज्ञान है हमें पता नहीं है लेकिन संकेत तो मिल रहे हैं तो ऐसे ही यहां पर कहा बिहृत्य रश्मिशु मात्रे बिहृत्य रश्मिशु बिहर आगे देखिए तैतालीसवां सूत्रों बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा प्रकाश आवरण एक सिद्धि बताई जा रही है महाविदेहा स्थिति है और उससे प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है प्रकाश का आवरण मतलब क्लेश कर्म और विपाक का जो आवरण है वो क्षीण हो जाता है नष्ट हो जाता है तो कैसे तो सूत्र में कहा पहले बहिर्कल्पिता वृत्ति एक बाहर एक वृत्ति है अकल्पित वृत्ति कल्पित नहीं है वास्तविक है ऐसी वृत्ति उसको कहते हैं महाविदेहा महाविधे उसको नाम दिया और उसके प्राप्त होने पर तथा प्रकाशावरण क्षय ये एक प्राप्ति हो जाती है सिद्धि इसमें क्रिया नहीं है सीधी जैसे अभी तक जो चल रहा था वो क्रियाओं का चल रहा था आकाशगमन और ये सब उत्क्रांति वगैरह यह अभी क्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है इसमें बादश्य देखिए शरीर बहिर् मनसो लाभ लाभो विदेहा नाम धारणा शरीर के बाहर मन का वृत्ति लाभ वृत्ति के रूप में उसका वहां पहुंचना विदेहा नाम की धारणा है विधे नाम की धारणा है ये धारणा मतलब यहां पर धारणा ध्यान समाधि धारणा आदि को ले लेंगे और धारणा का मतलब संयम ले लेंगे यहां पर इस संकेत के रूप में आ गया मन शरीर के अंदर ही है कहा ना शरीर बहि मनसो वृत्ति लाभ शरीर तो अंदर मन तो शरीर में ही है लेकिन जैसे हम विचार के रूप में किसी जगह मन को लगा देते हैं वृत्ति के रूप में वो है कल्पिती दूसरी सा यदि शरीर प्रतिष्ठित शरीर प्रतिष्ठ से मनसो बहिर्वृत्ति वृत्ति मात्रेण सा कल्पिता इति तो जब ये जो धारणा है यदि शरीर में प्रतिष्ठित मन की मन तो शरीर में है लेकिन वृत्ति मात्रेण मात्र वृत्ति मात्र से बाहर जा रहे हैं तो सा कल्पिता इति उच्य उसको कल्पित वृत्ति कहा जाएगा वास्तव में नहीं है कल्पना में है कि वो बाहर चला गया और आगे सातु यातु शरीर मनसो, सा तू शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत से मनसो बहिर्वृत्ति सा खलु अकल्पिता और जो शरीर से निरपेक्ष यानी मन शरीर से भी बाहर चला गया शरीर में स्थित नहीं है भूतस्य बहिर्भूत मनसा शरीर से बाहर भूत मन हो गया है तब जो बाहर की वृत्ति होती है वो अकल्पित होती है वो वास्तव में मन वहीं पहुंचा हुआ होता है एक मन शरीर में रहते हुए वह वहां टिका हुआ है यह तो कल्पित हुआ कल्पना में वहां पर गया हुआ है और एक मन ही सीधा वहां पर पहुंच गया यह है अकल्पित जो कि सूत्र में कहा गया तत्र कल्पिताया साधि अकल्पिताम महाविदेहामिति कल्पित वृत्ति के द्वारा अकल्पित को भी सिद्ध करते हैं अर्थात पहले तो यही प्रयास होगा मन अंदर ही है लेकिन मन को वहां पर लगाते हैं टिकाते हैं उस वस्तु पर उसके बारे में सोचते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं इसका अभ्यास करते करते करते अकल्पित वृत्ति भी हो जाती है यानी मन वास्तव में भी वहां बाहर जहां चाहो वहां बाहर जा सकता है ये अकल्पित वृत्ति है जिसको कि महाविदेहा नाम से कहा यया पर शरीरानी आविशंति योगी न जिससे कि योगी लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो पीछे भी आया वो पर शरीरावेश जो बात है तो चित्त को दूसरे शरीर में पहुंचा देते हैं वहां ये भी वो वृत्ति है ततश्च धारणा आता है प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से यद आवरणम तो इस धारणा से यानी संयम से प्रकाश स्वरूप जो बुद्धिसव है यानी मन है चित्त है उसका यदा आवरणम जो आवरण है वो आवरण क्या है क्लेश कर्म विपाक त्रयम् जो तीन समूह बताए क्लेश कर्म और विपाक इसको यूं भी व्याख्या करते हैं कि क्लेश और कर्म का जो विपाक होता है उसका और वो विपाक तीन तरह का होता है जाति आयु भोग के रूप में तो विपाक क्षीण हो जाता है और कुछ लोग क्लेश कर्म और विपाक तीनों को अलग अलग लेते हैं कैसा है ये रजस्तमो मूलम जिसका मूल रज और तम है रजोगुण और तमोगुण जिसके मूल में है ऐसा ये जो आवरण है तत्च क्षयती उसका क्षय हो जाता है ये प्रकाश आवरण क्षय है समाधि से जो आवरण का क्षय होता है पीछे भी आ चुका है ये बात प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है यानी क्लेश कर्म और विपाक क्षीण हो जाते हैं कमजोर पड़ जाते हैं इस समाधि से ये अकल्पित जो वृत्ति कही गई इन्होंने उससे वो क्षीण हो जाते हैं और एक वो मनुस्मृति का भी आता है धारणाभिश्चकिल धारणा से किल को पाप को नष्ट करें प्राणायामय दहित दोषान धारणा विश्व प्रत्याहारेन तु संसर्गान ध्यानेन ध्यान न गुणान उसमें तो धारणा विश्व या धारणा शब्द आया है हालांकि इसको हम धारणा ध्यान समाधि तीनों के संयम के रूप में भी ले सकते हैं ले सकते हैं ये तो केवल धारणा के रूप में भी ले लें कि मन तो अभी अंदर ही टिका हुआ है लेकिन हमने वृत्ति के रूप में उसको वहां टिका दिया है उस स्थान पर उस व्यक्ति पर उस वस्तु पर मन को यहां से टिका दिया और अभ्यास कर रहे हैं वहीं टिका के रखा है एक ही जगह पे पर धारणा कर ली हमने देश बंद किसी स्थान विशेष पे टिका दिया ये तो कल्पित वृत्ति है मन यही है लगे ऐसा रहा जैसे मैंने मन को वहां पहुंचा दिया इसलिए कल्पित है और इसी का अभ्यास करते करते मन वहां भी पहुंच जाएगा इसको अकल्पित वृत्ति कहा यह महाविदेहा नाम है और इससे प्रकाश क्षय होता है क्लेश कर्म और विपाक इन तीन का क्षय हो जाता है ये समाधि और इस स्थिति से विशेष लाभ होता है उसके बंधन शिथिल होते हैं पीछे हमने देखा था बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदना चरीरावेश तो कारण की शिथिलता हुई थी कारण कौन था कोई कर्माशय माना गया था और यहां किस तरह से कहा गया है कि यहां इसके प्राप्त होने पर वो पर शरीर में प्रवेश कर जाता है और इससे प्रकाशावरण क्षय हो रहा है यानी कर्म का क्षय हो रहा है उसमें पहले कर्म का क्षय होकर के वो बाहर जा सकता था ढीला हो रहा था यहां इसको प्राप्त करने के बाद में भी कर्माशय की क्षीणता स्वीकार की गई है क्लेश की भी विपाक की भी तीनों की, की गई है आगे देखिए अब एक और सिद्धि बता रहे हैं भूत जय भूतों पर विजय को प्राप्त करना भूत का मतलब है जो तो पंचभूत प्रसिद्ध है वैदिक दर्शनों में आर्थिक ग्रंथों के अंदर उनके लिए कहा गया है। भूतों पर जय हो जाती है कैसे होती है तो सूत्र कहा स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमत् भूत जय संयम से भूत जय होगा संयम पांच जगह पर करने को कहा इन्होंने पहला है स्थूल, दूसरा है स्वरूप तीसरा है सूक्ष्म चौथा है अन्वय और पांचवा है अर्थवत्व इन पांच पर संयम करने से एक एक करके ये पांचों की व्याख्या आगे भाष्य में बताएंगे ये क्या क्या चीजें कहना चाह रहे हैं इनमें संयम करने से भूत जय भूतों पर विजय की प्राप्ति होती है भूतों को वो अपने वश में कर लेता है भूत उसकी इच्छा के अनुरूप चलते हैं फिर वो जैसी इच्छा करता है ये पंचमाभूत उसकी तरह से काम करने लग जाते हैं ऐसा में उल्लेख किया गया तो स्थूल को पहले बता रहे हैं ये तो तत्र पार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषा सह आकाराधि फिर धर्म ही स्थूल शब्द न परिभाषिता पार्थिव आदि जो पदार्थ हैं वो स्थूल शब्द से कहे गए हैं कैसे शब्दादयो विशेषा जिनके शब्द आदि विशेष होते हैं विशेष गुण वाले होते हैं और आकार आदि धर्मो से युक्त है जो आकार प्रकार इत्यादि जो इनके होते हैं अपने जो भूतों का जो स्थूल रूप है उसको यहाँ पर स्थूल शब्द से कहा गया है एक तूता प्रथमं रूपं भूतों का ये प्रथम रूप है सबसे पहला जहां पर ये संयम करेगा द्वितीयं रूपं स्वसामान्यं मूर्तिर भूमि स्नेहो जलम वह उष्णता वायु प्रणामी सर्वगतो सर्वगतिराकाश इतना स्वरूप शब्दे न उच्यते सूत्र में जो दूसरा कहा गया था स्वरूप उसको बता रहे हैं द्वितीय रूपम स्वसामान्यम अपना अपना जो इनका सामान्य है क्या तो एक एक महाभूत का अलग अलग बताया मूर्तिर भूमि भूमि के लिए मूर्ति मूर्ति मतलब स्थूल रूप स्नेहो जल का स्नेह यानी चिकनापन गीलापन वन्नी उष्णता अग्नि का है गर्मी ताप वायु प्रणामी वायु का मतलब प्रणामी मतलब बहना प्रणा, बहनापन वायु बहती रहती है और सर्वतोगत आकाशः सर्वत्र प्राप्त जो आकाश है सब जगह विद्यमान जो आकाश है इत्य स्वरूप शब्देन न उच्चते ये स्वरूप शब्द से कहे गए तो स्थूल इनका रूप हो गया स्थूल और ये स्वरूप हो गया इनका आगे अस् सामान्य शब्दादयो विशेषाह इसके इस सामान्य के शब्द आदि विशेष हैं इन भूतों के जो कुछ सामान्य जो है जो पर एक जाति समन्विता नाम धर्मृत्ति रीति एक जाति समन्वितों में इनके एक जाति का मतलब यहाँ पर भूतत्व जाति ये सारे के सारे भूत है यानी भूत है इस रूप में ये एक जाति वाले हैं तो एक जाति में समन्वित इन भूतों की धर्म मात्र व्यावृत्ति रीति धर्म मात्र से ही इनकी व्यावृत्ति होती है भिन्नता होती है धर्मों से ही इनका भेद पता लगता है आगे सामान्य विशेष समुदाय अत्र द्रव्यम द्रव्य किसे कहते हैं जो सामान्य और विशेष धर्मों का समुदाय होता है सामान्य धर्म भी हो और विशेष धर्म भी हो उसको द्रव्य कहते हैं यानी किसी भी द्रव्य में ये दोनों चीजें मिलेंगी सामान्य धर्म भी मिलेंगे और विशेष धर्म भी मिलेंगे दुष्टो ही समूह जो ये जो समुदाय इन्होंने कहा सामान्य विशेष का, का समुदाय तो ये जो समूह होता है ये दो प्रकार का होता है दिष्टो ही समूह प्रत्यस्तमित भेदावय अनुगता शरीरम वृक्षो यूथम वनम प्रत्यस्तमित भेदावय अनुगता प्रत्यस्त कहते हैं छुपा हुआ जैसे सूर्य अस्त हो जाता है दिखाई नहीं देता है तो प्रत्यस्तमित छुपे हुए भेदों के अवयव वाला अवयव तो है उसमें उनकी भिन्नता भी है लेकिन वो भेद छुपे हुए रहते हैं जिसमें उसके अनुगत जो होता है जैसे कि शरीर अब शरीर कोशिकाओं से बना है, वैसे तो हम पता लगाते हैं लेकिन स्थूल रूप से हम जब देखते हैं तो क्या कोशिकाओं का भेद तो ना हमें पता लगता है हमें तो पूरा एक इकाई रूप में दिखाई देता है इसी तरह से वृक्ष है और इसी तरह से झुंड मतलब यूथ मतलब कोई झुंड है वनम यति दो तरह से इसका क्या एक तो शरीर और वृक्ष ये एक अलग तरह से हुआ और यूथ मतलब कोई झुंड है और वन मतलब तो जंगल है ये दो समूह जो है दो प्रकार का होता है तो उसमें झुंड होता है झुंड को दूर से देखेंगे तो उसके एक एक भेद पता नहीं लगते हैं और इसी तरह वन को हम पूरे में देखते हैं तो इकट्ठे ही दिखाई देते हैं वो अलग अलग नहीं देख रहे अभी पूरे को एक देख रहे हैं लेकिन ये भी दो प्रकार के हुए एक शरीर और वृक्ष वाला उदाहरण एक यूथ और वन वाला उदाहरण इसको आगे भेद करके बताएंगे ये तो इसमें शब्देन उपात्त भेदाव्यव अनुगत समूह उभये देव मनुष्य जहां शब्द के द्वारा ये जो द्विष्ट समूह बताया था उन्होंने पहला बता दिया अब दूसरा बता रहे हैं कि जहां शब्द के द्वारा उनके भेद के भेद शब्द के अनुरूप जिनका भेद होता है और उसमें अव्यव अनुगत अवयवों का समूह वहां पता लगता है जैसे कि उभय देव मनुष्य देव और मनुष्य ये शब्द इकट्ठा पढ़ा गया है समस्त पर लेकिन देव और मनुष्य शब्द से ही हमें पता लगता है कि दो अलग अलग हैं। समूह से देवा एको भागो मनुष्या द्वितीय भाग मनुष्य द्वितीय भाग ताभ्याम एवं अभिधीये समूह तो समूह का एक भाग देवों का है एक भाग मनुष्यों का है और दोनों मिल करके ही समूह के रूप में कहा गया है तो ये जो दो तरह से इनका वर्णन किया कुछ समूह और इसके बारे में और आगे भी बताएंगे शेष भाग अगली कक्षा में देखेंगे प्रणव सभी को सागर अभिवादन ओम शुभ